बंदे गुरु पद वंदे गुरुपद्द्वंदम भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नीता नंदसादित श्रीनंद नंद नंदेराधिकार चरणय गोपीजनो सयुत बिंद वंशाकलपतुश कृपा सिन्दुव पतितान पाव्य वैष्णवभ्यो नमो नमः नम मूक पंगु लिरी यम वंदे परमाधव बृंदावितुष वैपिया वैकेश कृष्णभक्तिपदेदेवी सत्व नमो नमः नारायण नमस्क नरुंच नम दी सरस्वती तथोजो मुदीरे संकर्तने कथोपदेश गौरी अत्र प्रकाशने सदाक्तगुरभक्तिक्त भक्ति, भक्ति प्रमदाक जगे धेयम सदा परीभवनमोहम तेस्प शिव विरींचीता हम पनतपालीभूत वंदे महापुरशते चरण यद्लवनखचंदम छटाया विस्फुजीतमी दूस्वी रस पूर्ण अनुराग मूर्ति सारूर्ति साराधिकाई कदा कृपान करो श्रीकृष्ण चैतन प्रभुनितानंद सियादित गाधर शिवसाधि गौरभक्तंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे आजान तो भुजों कनका बदातो दात संकेतनिक विधरो कमला चौ विषामज बरोगर पालौ वंदे यगत्रिय प्रिय करुणा भूतार हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे नो तब कथा नैतात मनो में तब कथा संप्रियते दुष्टमसाद संप्रीय दुरीतुष्टमसाधतीव्रम काम हर्षसोक वयसना तस्मीन कथम तब गतिम्बिनिदीना तस्मीन कथम तब गतिम्सान दीना शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाल जी ने बताए हैं हमारा जो मेन स्रोत पंथा है इस स्रोत पंथा में भक्ति बिनोद धारा को जबरदस्त पकड़ के रखना है जो सौत पंथा हमारा चलती हुई आ रही है हमारा पास इसी सौत पंथा में भक्ति विनोद धारा को जबरदस्त पकड़ के रखना है नहीं तो किसी भी हालत यू कैन नॉट स्टैंड भक्ति जीवन में गौड़ीय भक्ति जीवन में हो नहीं पा to arrest the current pervading tide is a seemingly unpleasant duty of gaudiya math to arrest the current pervading tide of this society is a seemingly unpleasant duty of gaudiya math that i can discuss some day today topics is totally different aaj srisila sachidananda bhaktvinath thakur ka bhakti dhara भक्ति विनोद ठाकुर का पुतो आविर्भाव का उपलक्ष्य में कीपा लेने के लिए बैठा सिसिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वाई भोपाल ने बार बार बताए जो किसी वैष्णव का आविर्भाव तिथि तिरभाव तिथि पालन करने जाओ तो तिरोभाव आविर्भाव ये अभाव ग्रस्त हृदय लेके कभी संभव नहीं है आविर्भाव तीरो भाव ये अभाव लेकर हृदय में संभव नहीं बंचित हो जाओगे सी सिलो विनोद ठाकुर सब कुछ देखे गए हैं सिलपोहपाद जब 1914 सन में प्रभुपा भक्ति विनोद ठाकुर गुजर गए हम लोग को अनाथ बनाकर और परंपरा में सिलो भक्ति विनोद ठाकुर ने हमारा प्रभुपाद जी को छोड़ के गए बचाने के लिए प्रहुपा जी ने बताए सिलो ठाकुर ने हम लोग को सब कुछ दे के गए हैं बस इतना ही करना है सिलो ठाकुर का चरम अनुगत ले कर लेकर इसी सब चीजों को हमारा जिंदगी में अप्लाइड फॉर्म में लाना है जो सब है अप्लाइड फॉर्म में हमारा जिंदगी में लाना है और कुछ नहीं महाराज जो श्लोक देके शुरू किए हैं वो तो भगवत जी का और हाँ निश्चित वाई किसने शुरू किए महाराज काल का जो टॉपिक्स है अप्राकृत जगत प्राकृत जगत का जो डिस्टिंक्शन उसका बारे में चर्चा हम काल करेंगे आज इसलिए शुरू किए श्री सचिदानंद लो सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर अप्राकृत शब्दों की प्रतिमूर्ति है ये जगत में अगर भगवान का कृपा चाहिए श्री लो सरस्वती ठाकुर बताते हैं इसका बारे में चर्चा करेंगे बाद में भगवान का कृपा आप पर डायरेक्टली आ नहीं सकता तत्प्रकाश तत्शक्ति का माध्यम इस जगत में भगवान का कीपा वितरित होते हैं डायरेक्टली संभव नहीं सी सच्चिदानंद भक्त ठाकुर जी ने पोपा जी को हमारा लिए छोड़ के गए हैं जगतवासी के लिए सिलो स्वच्छिदानंद भक्ति विनोद जाने का बाद और जब प्रकट थे तब से जब विग्रोह प्रकट होना शुरू किए भक्ति विनोद जी नहीं शुरू किया जोगपीत मंदिर वहां आदेश किए थे पहुपात के जाओ ब्रजपत्तन में भजन करो वहां र, जो राधा विनोद प्राण राधा गोविंद बोलते हैं हम लोग ये जो प्रकट किए सारे विग्रोह का नाम कहा राधा विनोद राधा विनोद विनोद प्राण कई जगह विनोद समथिंग ऐसा करके नाम रखे पहुपा जी इसमें सारे दुनिया का एक संदेह आ गया जे भक्ति विनोद ठाकुर का लड़का होने का नाते पहुपा जी देखो हर मंदिर में सब विनोद प्राण विनोद किशोर ऐसा नाम दीदी दी। उूपाध जी ने उत्तं तो रुष्ट होकर सिद्धांतों को लेखा रक्तमांस का संबंध लेकर ठाकुर का साथ हमारा कोई नाता नहीं है आई हैव नो मेटेरियल रिलेशन भक्ति विनोद ठाकुर जब कोई बोलते थे भक्ति ठाकुर आपका पिता है प्रहुपाद बहुत गुस्सा हो जाते ये रिलेशन नहीं है शिवानंद सैन का संसार भक्ति विनोद ठाकुर जी का संसार एक कोई मेटेरियल संसार नहीं जड़ जगत का आपका मापिक संसार नहीं है भगवान का संधिनी शक्ति प्रोकटी तो निजन भगवान का संधिनी शक्ति का प्रोकटित तो निोजन है सब अपना शिवानंद का संसार बाल बच्चा सब ये आपका मापिक नहीं है सी सिलो भक्ति ठाकुर जी ने बहुपात को जो आदेश करके गए भक्ति ठाकुर का ये आदेश एकदम इन चोटो पालन करने का कोशिश किए भक्ति ठाकुर का जो लेखनी है उसमें सज्जनतसनी से लेकर 1892 ऐसा कुछ होगा तब से लेकर सज्जनतसनी शुरू किए सब कुछ जितना सारे राइटिंग ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रिप्रेजेंट गौ गौरी माता आई मीन गौरी फिलोसॉफी इन फ्रंट ऑफ फॉरिन पीपल भक्ति विनोद पहला महाजन है जिन्होंने गौरांग महापो का दर्शन के बारे में विदेशियों का सामने विदेशी भाषा में पहले प्रवचन किए शुरुआत किए पूरा कैलकाता में अलग अलग जगह में सब जगह भक्ति विनोद धारा भक्तिविन ठाकुर जो सिद्धांत तो दिए हैं ये सिद्धांत तो का बाहर और कुछ नहीं हो सकता सब कुछ दे दिए हैं पहुपा जी को आदेश दिए थे जब असुस्थ लीला कर रहे थे उस टाइम आदेश दिए थे जो आपको ये दैव वर्णाश्रम स्थापन ये सब समझेगा नहीं यार डिस्कशन करने थोड़ा टाच करके जाए दूसरा मसला हम चर्चा करेंगे दैव वर्णाश्रम स्थापन सिद्धांतों का स्थावन गौरधाम का प्रचार भक्ति ग्रंथों का प्रचार इन बारे में ध्यान रखना इस बारे में आदेश देखे गए शिला भक्ति विनोद ठाकुर जब पुरुषोत्तम धाम पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नौकरी लेकर वहां वहां जगन्नाथ जी का मंदिर का पूरा सेवा का दायित्व तो मिला था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पर्थ था पहले सरकार से आदेश दिया गया जगन्नाथ मंदिर का पूरा सेवा का उस टाइम में श्री भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति मंडप जहां गौरांग महाप्रभु का चरण है वहां बैठ के सांझ का टाइम ऑफिस आवर्स का बाद सारे भक्ति भक्त मंडली को लेकर अपराकित गौरांग महाप्रभु का आचार आदर्श सिद्धांतो सारे लीलाएं वहां विशुद्ध भाव से चर्चा शुरू किए सातासन में भी किए सातासन जहां हरिदास ठाकुर का समाधि लगे हैं जब वहां भक्ति विनोद ठाकुर पहले कथा शुरू किए तो वो जगह बहुत आदमी आना शुरू कर दिए कुछ ही देर के लिए भक्ति विनोद ठाकुर विमला प्रसाद को कहे प्रभुपा जी को जो हमारा कुछ काम है कलकत्ता में हमको जाना पड़ेगा आप थोड़ा चैतन्य चौर व्याख्या करो हम लौट के आएंगे जल्दी जब सिलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर बहुपाध जी ने शुरू कर दिया व्याख्या शुरू कर दिया उस टाइम में जितना सारे वहां का सहजीय आदमी है उनका एगेंस्ट चला गया जब भक्ति में ठाकुर लौट के आए लौट के आने का बाद देखें ये बहुत आदमी कमती हो गया क्या बात है तो विमला प्रसाद के बोले आज तुम ही पाठ करो हम तो अभी आए हैं तो पाठ जब कंप्लीट हुआ भक्त विनोद ठाकुर हंसते हुए बोले अब मेरा समझ में आया क्यों इतना लोग आदमी कम हो गया तुम्हारा ये कट्टर सिद्धांतों विशुद्ध सिद्धांतों किसी को लेने का हिम्मत नहीं है लेकिन वो लोग सब एगेंस्ट चले गए सारे पहुपात का खिलाफ बोले पोहपात विमला प्रसाद बाहर में जाए उसको मार डालेंगे तो शिला सच्चिदानंद भक्ति में ठाकुर बोले ये दुर्भाग्य की बात है शुद्ध सिद्धांत तो आपने बताए आपका अगेंस्ट में चला गया इतना लोग सारे हंगामा मचा रहे एक काम करो तुम ब्रजपतन में जाओ गौरंग महापुर का धाम पे वहां जाके आप सतकटी नाम जो शुरू करो और जपने का माला भी दे दिया वहाँ जाके पहुपा जी शतरी नामजोग को कम्प्लीट किए भरपूर ऐसा करते भक्ति मनोज ठाकुर पहले जोगपीठ मंदिर वहाँ सारे स्थापन किए हमने जे शब्द ब्रह्मों का बारे में कुछ बताना चाहे तो आज तो शायद समय नहीं होगा जो श्लोक हमने शुरू किया नईत मनो में तब कथा सुवैकुंठना संप्रियते दुरीत दुष्टम असाधु तीव्रम काम हर्ष शोक कथम तब गतिमे स्वामी दीन काल ये चीज को हमने बताए थे जे पूरा ये तमाम दुनिया किसी भी हालत बद्ध जीव भगवान का धाम भगवान का नाम भगवान का साथ किसी भी हालत संबंध जोड़ नहीं सकता दे कैन नॉट गेट इन कनेक्शन विद दट सुप्रीम लॉर्ट देर इज वन एंड सिंगल वे ओपन बिफोर यू वट इज दैट एकमात्र रास्ता है शिला जी ने बताए अगर आप अपरागित शब्द ब्रह्मों का सहारा ले लो तो आप ये सहारा लेकर अब जा सकते हो श्री ठाकुर भक्ति ठाकुर अपरागित का एक मूर्ति है अप्राकृत शब्दों और प्राकृत शब्दों का जो फराक है दुनिया का कोई आदमी समझता नहीं है एक इलास्ट्रेशन उदाहरण आई लाइक टू पुथ वन एग्जाम्पल बिफॉर यू एक उदाहरण आपका सामने दे दे एक द, एक बार चैतन्य मत में जब बहुत हमारा गुरुवर्ग आ गए पहुपाध जी का नियम था एक एक चुने हुए भक्तों को किस जगह हरिकथा बोलने के लिए भेज देते चैतन्य महाप्रभु का वानी अचानक एक दफे बोले आज उस जगह हरिकथा चर्चा करना है अपराकित प्रभुला गौस्वामी महाराज जी को वहां जाना है अपराकित प्रभु को भेज देना वहां पहुपा शाम का टाइम जो पांच बजे लाइब्रेरी में घुसा घुस के परमानंद प्रभु को बोला परमानंद प्रभु अपराग प्रभु चले गए प्रचार में हरिकथा कर लेंगे हाँ प्रभुपाद चले गए चले गए कौन सी किताब लेके गए यहां तो चैतन्य भागवत चैतन्य सब पढ़ा हुआ है महाराज प्रभुपाद उन्होंने भागवत जी लेके गए भागवत चैतन्य चैतन्य महाप्रभु का जो जो विषय है अपराखित बारे में अपराखित जो कृपा करुणा जिसका बारे में प्रभुधान सरस्वती पाद रोते हुए बोलते थे क्रिया सक्तान धीक विकट तप धीक जमीन धीगस्तु ब्रह्म अहम बदन परिफुलानो जड़ो मोतीनो किम एतानो सचानो विषयरसमित मत्यानो नरो पशु नो नशु बताया जब विषय के रस में भरा हुआ है उसको नरोपु बताया हमने नहीं भगवान का निज जन्म बौधान क्या बताए ये श्लोक जो बताए इसी का व्याख्या कभी हो पाएगा श्रील पहुपाध जी अपना सारे गौड़ी गगन में जितना सारे हमारा गुरुवर्ग आए हैं और वो परंपरा का अनुसार पहुपाध जी का इच्छा है गौरंग महाप्रभु का जो अप्राकित करुणा इसको आगे बढ़ाओ एक बार चैतन्य मठ में बैठे हुए प्रभुपा दोपहर का टाइम में ऐसा करके चिंतन कर रहे गाल में हाथ देकर परमानंद प्रभु बहुत समय तक प्रसाद दे दिया दोपहर का माइंड प्रसाद दे दिया बहुत समय बाद परमानंद फिर घुसे बोले प्रहुभा जी आप प्रसाद नहीं लिए क्या चिंतन कर रहे हो बाहर में ऐसा करके क्या देख रहे हो क्या चिंतन कर रहे हो पौपा जी गंभीर हो के एकदम हम ये देख रहा है तुम लोगों का तकदीर कैसे जल गया तुमने अपना तकदीर को जलाया यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट तुमने अपना तकदीर को जलाया गुरुभर को नहीं जलाया तुमने अनुगतव कर रहे हो अनुगत तो किसको बोलता है अनुगत तो किसको बोलता है जी ने देखा गया गुरुवर्गो ने देखा अनुगत्य का नाम पे जो अवस्था हो रहा है हम बोलते हैं ये, ये है हमारे ऊपर अभिशाप आया क्योंकि पहुपा जी का आदर आदर्श तो कुछ भी हम लेके ले के नहीं तैयार नहीं है हम बोलेंगे तब तो महाराज ये दुनिया हमारा पास हरिकथा सुनने नहीं आएगा यह तो बोलेगा हम ये क्वेश्चन करेगा कौन ये बोल रहा है और हमारे सामने कौन ये बोल रहा है ये ये नाचा गाना अगर नहीं हो हरिकथा सुनने नहीं आएगा कौन बोल रहा है मेरा सामने आओ हम दिखाएंगे कौन आता नहीं कृष्ण शक्ति बिना नहीं भक्ति प्रवर्तन जिसका ऊपर गुरुवर्गो का कृपा हुआ है उसको पैर का नीचे बैठा दो ही कैन प्रीच ऑल ओवर द वर्ल्ड यू कैन नॉट बिलीव तुमने विश्वास नहीं कर सकते हो इट्स पॉसिबल दिखाया स्वामी महाराज ने भी दिखाया गोस्वामी महाराज हमारा वन महाराज सारे दिखाया हमारे गुरुवर्ग को सब दिखाया पुरुषोत्तम धाम में एक एग्जाम्पल दे जब वल्लभाचार्य जी ने किसी भी हालत गौड़ी और सिद्धांत को मानने के लिए तैयार नहीं था ऊपर से बोले महाप्रभु के सामने हिम्मत लेके नाम ये जो सीधर स्वामी पाद जिन्होंने जिसका बारे में शास्त्र में लिखा हुआ है माने निशिंग, निशिंग, निशिंग का कीपा से भागवत एक एक और खो का माने जानता है तुम जानोगे तुम जानोगे भागवत का अर्थ भागवत का प्रोफेशनसी है तुम्हारा देखाओ जब महाप्रभु ने ओ देवानंदो पंडित देवानंदो पंडित को बोला ये बेटा इसको कौन अधिकार है भागवत में इसका माने क्या है महाराज ये सब सिद्धांतों का विचार करो ये सब सिद्धांतों का विचार करो तुम भक्ति रास्ता से दूसरा जगह मोड़ कर तुम प्रचार शुरू कर दिया गौरंग मापो का कथा बोलो गौरंग माप कीर्तन करो ये सब छोड़ दिया क्यों जब बल्लभ जी, जी बोले हम सीधा स्वामी का टीका मानना हमारे लिए संभव नहीं है तो महाप्रभु ने उसको बेशा बोलायामी नहीं माने तारे बेश ऐसा ही प्रहुपा जी बोलते जो गौरंग गौरंग महाप्रभु का आचार छोड़ के दूसरा कीर्तन दूसरा धंधा में लग गया उसको बेशा बोला गया अपने हम अपना बैंक अकाउंट में आई एम डिपॉजिटिंग लैक्स ऑफ रूपीज हाउ डेयर आई एडवाइस यू यू यू शुड यू शुड ओबे चैतन्य महापौर रूल आपको वैराग्य होना चाहिए हम कहने बोल कैसे बोले अगर हम खोद ऐसा सब हरी बोल के पीछे में बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूं हमारा कीर्तन तो बीसठा का बराबर तुम्हारा कीर्तन बीसठा का बराबर तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ कोई शिक्षा नहीं है शिक्षा होना चाहिए नहीं तो भक्ति विनोद धारा से हम लोग डिटेस्ट हो जाएंगे तो उपाध्य बड़ा खेत का साथ बताएं, भक्ति विनोदारा को मेन प्रधान भक्ति का धारा भक्ति का जो धारा है इसमें भक्ति विनोद धारा को जोड़ जबरदस्ती पकड़ के रखना है नहीं तो तुम टूडे और टुमोरो भक्ति विनोद धारा से विच्युत होकर अभक्ति बिनोद धारा में प्रविष्ट हो जाओगे बोलो गौर प्रेमा हरि हरि बोल जो श्लोक का हमने व्याख्या करना चाहा पहला आज भक्ति मिनो ठाकुर का आविर्भाव तिथि है बहुत कुछ बोलना था बट आई एम वेरी सॉरी आई क्यून स्पीक इव एन ए ड्रॉप काल चर्चा करेंगे वेदांत सूत्र से बहुत ध्यान से सुनना इच्छे तेना अशब्दम इत्यादि वेदांत सूत्र लेकर प्राकृतिक शब्दों का साथी शब्दों पार्थ के पार्थक्य है अपराकित शब्दों का अनुशीलन करने से हाउ यू कैन गो प्राकृत जगत का जो सब छोड़कर बंधन अपरागित जगत में कैसे जा पाओगे इसका बारे में हम चर्चा करें फिर भक्त ठाकुर का एक श्लोक बता के हम छोड़ेंगे जदा भ्रामो भामो हरि रसद गल वैष्णव जनम कदाचित संपस्म तद शाद रुचि जो दादा शन शन तेजती मई कशाम सरूपम विभ्रिमल रसम विमल रस भगम भोगम सकुरुते इसका बारे में कभी समय हो तो चर्चा करेंगे कैसे बद्ध जीव बद्ध अवस्था में रहता है और कैसे वैष्णव का सत्संग होने का बाद उसका आचार आदर्श उसका तेज गुस्सा नहीं ये तेज है फायर गुस्सा बोल के जो सोचेगा उसका पतन हो जाएगा कैसे अपरागिक जग में जाएगा बद्धजीव इसका स्टेप बाय स्टेप आई लाइक टू डिस्कस ऑन दो डेस गौरिय दर्शन में प्रवेश के लिए बांछा कल्पत के पास पतितामो आविष्कार